में मिलकर हम काम करेंगे तो क्या ये सब मंगल सी आई ई टी प्रस्तुत करता है उमंग, उमंग उमंग उमंग उमंग उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम अनमोल उपहार हां मुनी ये गुड़िया बनाने के लिए कपड़ा ऐसे ये, ये, ये सुई लो दादी मां हां सुई लो और उसमें इसी रंग का धागा दादी डालो मा। दादी मां राजू भैया आगे मत नहा कर अरे तुम्हारी आंखें तो बहुत लाल हो रही है हां मुन्नी मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है आ बैठो मैं देखती हूं अरे क्या हुआ साजू बेटा सचमुच तुम्हारी आंखें तो बहुत लाल हो रही हैं हम्म और इनमें से पानी भी बह रहा है अरे तुम्हारे तो कपड़े भी गीले हैं अच्छा समझी तो तुम फिर आज उस गंदे तालाब में नहा कर आए हो हम्म गलती हो गई दादी मां फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा बहुत जलन हो रही है जल्दी कुछ करो ना हां हां अभी तुम्हारी आंखें साफ करती हूं चलो पहले साफ पानी से आंखें धो लो हां शाबाश बिल्कुल ठीक नहीं ऐसे नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा तौर सांस करो पानी से आंखों को हां ठीक नहीं तो जख्म हो जाएगा ये लो साफ रुमाल इसी से धीरे-धीरे आंखें पोंछ लो शाबाश हां ऐसे ठीक है आ, मुन्नी बिटिया जरा गुलाब जल की शीशी तो लाओ प्लाई दादी मां अह ये लीजिए हां हां दो और राजू बेटा जी हां इधर आओ मेरे पास तुम्हारी आंखों में गुलाब जल डाल दूं हां अपना सर रखो इधर मेरी गोद में हां शाबाश आंख खोलो अरे कुछ नहीं बहुत डाल रहा है नहीं मैं बहुत ध्यान से डालूंगी हैं लो ए आ, ये देखो एक आंख में तो डल भी गया अब ये दूसरी आंख में भी हां लो डल गया गुलाब जल कुछ पता लगा नहीं, नहीं हां लेकिन दादी मां मेरी आंखें कब तक ठीक हो जाएंगी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी बेटा पर देखो तुम्हें आंखों के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए जी आंखें शरीर का बहुत कोमल अंग है हां दादी मां स्कूल में दीदी ने भी आंखों पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा था उन्होंने कहा था कि कभी भी लेटकर नहीं पढ़ना चाहिए बिल्कुल ठीक आंखों को बहुत कम और बहुत तेज रोशनी से बचाना चाहिए हां घर की गंदी दीवारें और छत भी आंखों पर प्रभाव डालती है पर राजू को तो कुछ भी नहीं पता देखिए न दादी मां मुन्नी क्या कह रही है ठीक ही तो कहती है राजू बेटा हम्म अच्छा वैसा करो थोड़ी देर आंखें बंद करके आराम कर लो हां दादी मां अभी भी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है अच्छा तो चलो मैं तुम्हें आंखों के डॉक्टर के पास ले चलती हूं अरे ठहरो ठहरो जरा चप्पल तो पहन लो दादी मां मैं भी आपके साथ चलूंगी अच्छा तो चलो तो भी चलो, आओ, चलते हैं नमस्ते डाक्टर साहब नमस्ते, ओ नमस्ते आईए सरला बेहन, आईए डाक्टर साहब, जरा देशना तो ये राजू की आँखों में बहुत दर्द है राजू बेटा जी जरा इधर आओ आ, आ, अरे तुम्हारी आंखें तो बहुत लाल हैं क्या हुआ तुम्हें क्या बताऊं डॉक्टर साहब उस गंदे तालाब में नहाया है और बता रहा था कि इसकी कक्षा में किशन की आंखें भी आज लाल थीं जी अच्छा तो यह बात है जी हां आओ राजू इधर आओ अभी तुम्हारी आंखें साफ कर के उनमें दवा डालता हूं हां खोलो दर्द हो रहा है मत क्यों करते है? खोलो नजारा राजू आंखों के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए इन्हें गंदगी और धूल से बचाना चाहिए जी देखो राजू आंखों में बार-बार संक्रमण होने से आंखें कमजोर हो जाती हैं डौक्टर साहाब, यह संक्रमन कैई है? संक्रमन यानी छूत का रोग, जो रोग एक व्यकती से दूसरे व्यकती को छूने एवं साथ रहने से तथा रोगी की वस्तुओं को इस्तेमाल करने से होते हैं, उन्हें संक्रमन से यानी छूत से होने वाले रोग कहते हैं. � इसीलिए तुम भी अपना तौलिया और रुमाल साफ और अलग रखना जी डॉक्टर साहब देखो राजू बेटा आंखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए की खुराक लेना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब यह विटामिन ए की खुराक किन-किन चीजों में मिलती है सरला बहन विटामिन ए पीले फलों जैसे संतरा पपीता आम और हरी सब्जियों में पाया जाता है अच्छा अंडे और मछली में भी यह मिलता है इसलिए इनका हमें अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए जी और डॉक्टर साहब इन चीजों को नहीं खाने से क्या होता है मुन्नी बिटिया विटामिन ए की कमी से आंखें कमजोर हो जाती हैं और आंखों में रतौंधी रोग भी हो जाता है अच्छा इस रोग में रात को कम दिखाई पड़ता है ओ डॉक्टर साहब मैं तो फल सब्जियां खूब खाती हूं शाबाश तभी तो तुम्हारी आंखें स्वस्थ हैं डॉक्टर साहब आपने सब बड़े काम की बातें बताई अगला बहन यह दवा रख लीजिए हम इसे राजू की आंखों में रोज डालना है अच्छा ठीक है धन्यवाद डॉक्टर साहब मैं नहीं दिलाते साहब अब हम आंखों का हमेशा ध्यान रखेंगे हां डॉक्टर साहब भाई तो बहुत अच्छी बात है अरे रखेंगे कैसे नहीं ध्यान अपनी आंखों का नहीं तो मैं इन्हें दिखाऊंगी अपने से हुई लाल लाल अनमोल उपहार अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी एनसीईआरटी -E -E द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेंद्र बेहरा आलेख महेश कक्कड़ कलाकार सुरेश शास्त्री सुचित्रा गुप्ता अनन्या और प्रिया ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग गांव चतुर्वेदी एवं सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो Thank <laughs> you.